ओ अहं राष्ट्रीसमसूना चिकितुषी प्रथमा येदु पुत्रा भूरी भूया भेशयती ओम शांति शांति शांति ओम हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दसवें मंडल के 125वें सौ की चर्चा कर रहे हैं जो वागम भरणीय नाम से प्रसिद्ध है यही उसके देवता है और यही उसका ऋषि भी है तो इसका अर्थ जैसे बताया था कि महती वाक परमेश्वर की बड़ी वाणी इसका विषय है अर्थात इसका विषय बताने वाला भी वही है और बोली जाने वाली वस्तु भी वही है तो परमेश्वर की वाणी को बताने वाली परमेश्वर की वाणी ही है तो वेद परमेश्वर की वाणी है और इसमें बताई गई चीज भी परमेश्वर की वाणी है इसलिए इसका ऋषि भी वाघाम है और इसका देवता भी वाघाम्भृणी है हम इस तीसरे मंत्र में देख रहे हैं अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूना ये इस में बताया गया है कि मैं इस संसार में समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह करने वाली हूँ उत्पन्न करने वाली हूँ प्रकाश करने वाली हूँ तो इसमें जो समस्त ऐश्वर्य है उसकी हम चर्चा कर रहे थे तो संसार में ये ऐश्वर्य हमें आकर्षित करता है और ये आकर्षित करता भी रहता है हमारा जो विचार था कि मनुष्य जब बनाता है तो नया बनाता है और परमेश्वर बनाता है तो पुराना बनाता है तो इसलिए ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो कम जानता है और मनुष्य अधिक जानता है परमेश्वर जब भी बनाएगा तो जैसा पहले था वैसा ही बनाएगा और मनुष्य जब भी बनाएगा तो नया बनाएगा जैसा पहले था वैसा कभी नहीं बनाएगा ना वो बात वैसे बोलेगा ना बात वो वैसे लिखेगा ना वो बात वैसे समझेगा ना वो वैसी कोई बात करेगा उसको हर समय कुछ न कुछ नया मिलेगा और नया करेगा तो इसके पास नया आता रहता है इसको मिलता रहता है तो हमको लगता है कि ये बढ़ रहा है और परमेश्वर क्योंकि जैसा का वैसा ही कर रहा है यथापूर्व कल्पय कर रहा है तो लगता है कि उसके पास कुछ नया है नहीं ये वास्तव में केवल समझ का फेर है परमेश्वर का तो पुराना होने पर भी सदा नया होता है और कहा भी है कि जो परमेश्वर का बनाया हुआ संसार है वो पुराना भले ही हो किंतु हमें हर समय नया लगता है जैसे प्रकृति कुछ भी नया नहीं करती है लेकिन हर समय इसके अंदर नयापन होता है क्योंकि जो चक्र इसका चलता है उस चक्र में हर क्षण ये बदल रहा है और हर हर क्षण बदलते रहने से जब इसके अंदर पतझड़ आता है तब इसका सौंदर्य कुछ और होता है और जब इसके अंदर वसंत आता है तब इसका सौंदर्य कुछ और होता है और हर दिन जैसे सवेरा होते ही हमारे लिए नया हो जाता है हर ऋतु आते ही हमारे लिए वो समय नया हो जाता है तो इस कारण से उसका नयापन हमको दिखता है लेकिन वैसे वो उसका पुरानापन होता है क्योंकि वो हर साल ही आता है हर समय ही इस तरह से होता रहता है और पुराण शब्द का अर्थ ही ये है कि जो पुरा नवम भगवती जो पहले तो नया था और अब उसका नयापन नहीं रहा तो परमेश्वर के नएपन में और मनुष्य के नएपन में अंतर क्या होता है परमेश्वर का नयापन कभी नयापन नहीं होता उसकी अपेक्षा से तो वो पुरातन है शाश्वत है सनातन है उसने कुछ भी नया नहीं करना ना, उसने पहले कभी नया किया था और मनुष्य कभी भी पुराना नहीं करता ये हर समय नया करता है क्योंकि इसका सामर्थ्य जो है वो हर समय बदलता रहता है क्योंकि जो बदलता है वो पूरा नहीं होता वो अधूरा होता है या तो घटेगा तो भी बदलना कहते हैं और बढ़ेगा तो भी बदलना कहते हैं घटेगा कार्थ होता है जो पहले था उससे कम हो गया और बढ़ना कहते हैं जो पहले था उससे अधिक हो गया तो इसका विप्राय क्या निकला वो बढ़ा है तो पहले नहीं था और आज घटा है तो आज पहले से कम हो गया तो ये तो इसकी त्रुटि है तो हम मनुष्य की त्रुटि को परमेश्वर की त्रुटि की तरह देख रहे हैं और हमें लगता है कि हम तो नया कर सकते हैं और परमेश्वर नया नहीं कर सकता वस्तु स्थिति क्या है वस्तु स्थिति पूर्ण है जो पूर्ण है उसमें आप कुछ भी नया नहीं कर सकते वो सदा ही पूर्ण रहेगा आप किसी चीज को नापेंगे आप किसी चीज को तो तो आप उसको जितनी बार भी तो और जितनी बार भी उसका नाप करेंगे प्रमाण करेंगे तो उसकी स्थिति वही की वही रहनी है एक किलो का एक किलो ही रहेगा जितनी बार भी हजार बार भी आप तो लेंगे तो एक किलो को हजार बार में एक किलो से ना अधिक होगा ना एक किलो से कम होगा ना एक शेर से ज्यादा होगा ना एक शेर से कम होगा वो एक पैमाना है फूटा है तो एक फिट से कम या एक फीट से ज्यादा नहीं होगा एक सूट बढ़ेगा नहीं एक सूट घटेगा नहीं तो हमारा जो सोच है उसमें हमको लगता है कि हम नए हैं वो प्रकृति का बनाया हुआ पुराना है वस्तु स्थिति यह है कि वो सदा ही क्योंकि पूर्ण है तो वो पूर्णता हमको सदा प्राप्त होती है और हमारे पास पूर्णता सदा नहीं है इसलिए वो हमारे लिए नया है हम तो अपने लिए अधूरे हैं लेकिन हमें उस अधूरेपन में नए का भान होता रहता है तो इसलिए हमारे द्वारा जो किया गया है वो कभी भी संपूर्ण नहीं होता तो सारा जो ऐश्वर्य है ये भी हमको कब लगता है नया लगता है हित रमणम भवति। वो हमारे लिए हृदय में रमणीय लगता है हर क्षण नया लगता है क्षण क्षणे यही की हर क्षण बदलता हुआ दिखाई देता है वो रमणीय कहलाता है सुंदर कहलाता है आकर्षक कहलाता है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना तो ये जो वाणी है ये वाणी का सामर्थ्य क्या है वाणी तो ज्ञान का ही दूसरा नाम है ज्ञान की अभिव्यक्ति ही वाणी तो और ज्ञान में अंतर नहीं करते वाणी ज्ञान का अभिव्यक्त रूप है और ज्ञान वाणी का अव्यक्त रूप है केवल उसके प्रकाशित होने में और प्रकाशित न होने में जो स्वरूप का अंतर है उसके कारण एक को हम ज्ञान कहते हैं और दूसरे को हम वाणी कहते हैं इसलिए सरस्वती जब कहते हैं तो सर कहते हैं ज्ञान को ज्ञान है जिसमें उसको सरस्वती कहते हैं उसको सरस्वान कहते हैं तो जिसमें ज्ञान है और जो जिसमें वाणी है तो अभिव्यक्त जो कर रहा है जिसके मन में बुद्धि में है तो परमेश्वर के बुद्धि में भी है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति में भी है तो परमेश्वर के ज्ञान में भी समस्त ऐश्वर्य है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति में भी समस्त ऐश्वर्य है तो इसको अगले मंत्रम अगले मंत्र के भाग में बहुत अच्छी तरह से समझाया है तो अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूना तो समस्त ऐश्वर्यों को प्रकाशित करने वाली बताने वाली बनाने वाली मैं हूँ वो मैंने ही सबको इकट्ठा किया हुआ है मैंने ही सबको बनाया है मैं ही सबको दे रही हूं और क्या करने वाली हूं तो कहता है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, निकितुषी प्रथमा यजिया अब कोई चीज आपके पास है तो क्या होगा होगा क्या उसका उपयोग होगा उपयोग कब होगा जब कोई क्रिया होगी करना पड़ेगा तो वो करने के लिए आप कैसे करेंगे तो पहले ज्ञान होगा या पहले आप करेंगे इस पर आप विचार करके देखें तो पहले ज्ञान होगा तब हम कर पाएंगे या जैसा भी हम कर पाएंगे हमें वैसा ही ज्ञान होगा जो लोग ये समझते हैं कि ज्ञान और कर्म विरोधी हैं, जैसा कि शंकराचार्य ने हर स्थान पर ज्ञान और कर्म को पर्वत अविचल माना विरोधी माना कि उसमें कोई गति नहीं हो सकती जो कर्म है उसका ज्ञान नहीं है जो ज्ञान है उसका कर्म नहीं है लेकिन तार्किक दृष्टि से ये बात घटित नहीं होती क्योंकि जो भी कर्म है वो किसी न किसी ज्ञान पर आधारित है ज्ञान के परिणाम स्वरूप कर्म हो रहा है और जब ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं तो बिना कर्म के नहीं होती तो कर्म से ज्ञान और ज्ञान से कर्म ये चलता रहता है क्योंकि परिणाम ज्ञान से प्राप्त होता है पूर्णता ज्ञान से आती है प्रयोजन ज्ञान है इसलिए कर्म ज्ञान की अपेक्षा से गौण है लेकिन अनिवार्य है उसको दोनों को ज्ञान से कर्म को अलग नहीं कर सकते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है लेकिन वो ज्ञान कर्म के बिना प्राप्त नहीं होता है और वो कर्म जब ज्ञान पूर्वक किया जाता है तो वही कर्म मुक्ति का आधार भी बनता है वेदांत दर्शन में इसकी बहुत सुंदर चर्चा की है वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि मुक्ति तो ज्ञान से होती है फिर तुम हवन करने के लिए संध्या करने के लिए मंत्र बोलने के लिए दान करने के लिए क्यों कहते हो क्योंकि करने से कुछ नहीं होता है जानने से होता है जब जानने से होता है तो करना व्यर्थ है करने का उपदेश नहीं देना चाहिए दर्शनकार कहता है गलत है ज्ञान जो भी हम कर रहे हैं पा रहे हैं वो कर्म के बिना नहीं है और कर्म से जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान उसका प्रयोजन है और कर्म उसका साधन है और इन दोनों में जो संबंध है कि हम ज्ञान से अतिरिक्त अच्छा कर्म कर सकते हैं और अच्छा कर्म करके और भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो इस ज्ञान और कर्म की इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि कर्म के बिना ज्ञान का महत्व तो नहीं है अंतर कहाँ पड़ता है एक कम ज्ञान का कर्म एक बिना ज्ञान का कर्म और एक ज्ञान का कर्म इसमें अंतर आता है क्योंकि जैसा ज्ञान का स्तर होगा मनुष्य वैसा ही कर्म करेगा कोई मनुष्य गलत काम कर रहा है क्योंकि उसकी जानकारी आधी है अधूरी है मिथ्या है कोई आदमी कुछ अच्छा कर रहा है कुछ बुरा कर रहा है तो उसका उतना ही ज्ञान कम है जितना जितना अच्छा अच्छा है उतना अच्छा कर रहा है, जितना कम है उतना उतना कर रहा कम ज्ञान वो सदा कैसा कर्म करता है वो ज्ञान के अनुकूल कर्म करता है तो उसका ज्ञान और कर्म उस दिन अलग नहीं होते भिन्न नहीं होते उस दिन उसका कर्म उसके ज्ञान के कारण से मुक्ति का देने वाला बन जाता है उसका कर्म देता तो मुक्ति है लेकिन ज्ञान के कारण से इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं रिति ज्ञाना न मुक्ति ही ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती निश्चित रूप से ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी तो कर्म के बिना ज्ञान के करेंगे तो कर्म के लिए ज्ञान करना अनिवार्य है तो फिर यदि कर्म से मुक्ति नहीं होगी तो फिर आप कर्म करने के लिए कहते क्यों हो कर्म करने का निर्देश क्यों देते हो कर्मण्यवाधिकार आप कर्म करने की बात करते हो तो एक तो एक क्षण भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते हो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको कर्म करना है जीवित रहना है तो और जब तक जीवित है तब तक कर्म करना है ऐसी स्थिति में कर्म का विरोध कैसे हो सकता है तो वेदांत में एक सूत्र कहता है कि भाई जो हम कर्म करने को कहते हैं वो निश्चित रूप से मुक्ति में सहायक है बाधक नहीं है क्योंकि वो मुक्ति वाले ज्ञान से किया जा रहा है मुक्ति वाला ज्ञान कैसा ज्ञान है सामान्य मनुष्य जो कर्म करता है वो अपने को ध्यान में रखकर करता है अपने हित के लिए करता है उसका दृष्टिकोण कुछ बड़ा हो जाता है तो वो परिवार परिजन के हित के लिए करता है फिर उससे कुछ बड़ा होता है तो आसपास के लोगों के लिए समाज के लिए भी करता है लेकिन जब उसकी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि से मेल खाती है तो फिर उसका कर्म सब के लिए होता है परोपकार के लिए होता है और उस समय में जो मेरे लिए की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है और वो सबके लिए की इच्छा आ जाती है और जो सबके लिए किया जाने वाला कर्म है वो मुक्ति को देने वाला कर्म है जिसको हम शास्त्र की तकनीकी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली में कैसा कर्म कहते हैं जिसमें आसक्ति नहीं है जो निष्काम है तो निष्काम कर्म में और सकाम कर्म में अंतर क्या है सकाम कर्म का केंद्र मैं होता हूं कोई मेरा होता है और निष्काम कर्म का केंद्र परमेश्वर होता है अर्थात जब परमेश्वर के निमित्त से कोई काम किया जाता है तो वो निष्काम कर्म होता है और मुक्ति का साधन क्या है जब काम करने की श्रेणी उत्कृष्ट बन जाए तो उत्कृष्ट श्रेणी कब बनती है जब वो व्यक्ति सबके लिए काम करने लगे परोपकार का काम करने लगे धार्मिक होने लगे धर्म का, का काम करने लगे तो उस समय उसकी जो परिस्थिति होती है वो हुई क्यों वो ज्ञान से हुई वो ज्ञान के बिना नहीं होती इसलिए ये कहना कि ज्ञान और कर्म में विरोध है ये शास्त्रीय नहीं है ये तार्किक भी नहीं है और तो और ये सामान्य ज्ञान का भी संभव नहीं है क्योंकि यदि आप इस पर विचार करें तो ज्ञान और कर्म में वैसा ही संबंध है जैसा सिद्धांत और व्यवहार में अतः जो चीज सिद्धांत में है वही व्यवहार में आती है और जो व्यवहार में है उसी को सिद्धांत में बदला जाता है बताया जाता है इसको यदि उपनिषद की भाषा में हम समझें तो वहां कहता है कि सत्यम वद धर्मम च तो ये सत्य क्या है ज्ञान धर्म क्या है कर्म आचरण तो जो आचरण सत्य पूर्वक होता है उसको धर्म कहते हैं और जो ज्ञान धर्म पूर्वक होता है उसे सत्य कहते हैं इसलिए ये कहना कि ज्ञान और कर्म में विरोध है तो इसका अभिप्राय तो ये बन जाएगा कि सत्य और कर्मों में विरोध है तो सत्य और कर्मों में जैसे विरोध नहीं होता जैसा विचार है जैसा मन है वैसा वाणी है वैसा व्यवहार है हमारे यहाँ तो अच्छे और बुरे की परिभाषा ही ये है कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है जिसके ज्ञान में जिसके कर्म में एकता है वो अच्छा है और जिसके ज्ञान में और जिसके कर्म में अंतर है उसे बुरा कहा गया है वो कहते हैं मनस्से एक वचस्से नचस््य कर्मण्यन्यत दुरात्म नाम इसका अर्थ है जिसके मन में तो कुछ है जिसकी वाणी में कुछ है जिसके कर्म में कुछ है उसे हम दुरात्मा कहते हैं दुष्ट कहते हैं अज्ञानी कहते हैं और जिसका मनस्तेकम व्यकम कर्मण में एकम महात्मा जिसके मन में वही बात है जिसकी वाणी में भी वही बात है जिसके कर्म में भी वही बात है हम उसको सज्जन कहते हैं इसलिए ये सिद्धांत नहीं बनता कि ज्ञान और कर्म में विरोध है बल्कि सिद्धांत ये बनता है ज्ञान और कर्म में पूरकता है ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान का संबंध अटूट है इसलिए अग्निहोत्र करना कर्म है लेकिन उसको वेदानुकूल करना ज्ञान है तो वेदानुकूल कर्म जब अग्निहोत्र जैसा किया जाता है तो वो ज्ञान कैसा होता है वो कर्म कैसा होता है उस ज्ञान का क्रियात्मक रूप होने से वो मुक्ति को देने वाला होता है इसलिए अग्निहोत्र जैसा कर्म जब स्वार्थ से किया जाता है तब वो वैयक्तिक होता है केवल कर्म होता है और पाप से युक्त होता है जब परोपकार के लिए सबके लिए किया जाता है तो वही कर्म निष्काम हो जाता है यही इसका अभिप्राय है ओ